ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधना की प्रतिक्रियाएं, पथिक की प्रगति पूर्व अथवा पश्चिम में सभी को संघर्षों से गुजरना पड़ता है पूर्व में आध्यात्मिक तथा नैतिक परंपरा अक्षुन्ण रखी गई है इससे कुछ साधकों को सहायता मिलती अवश्य है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उससे बिल्कुल लाभान्वित नहीं होते अतः ऐसी शिकायत करने से कोई फायदा नहीं कि पश्चिम में आध्यात्मिक जीवन यापन करना बहुत कठिन है जो कठिन है वह है तुम्हारा स्वभाव और तुम्हें किसी न किसी प्रकार उसे बदलना ही होगा आत्मा के विकास के क्रम में जन्मजात अच्छाई संघर्ष युक्त सचेतन अच्छाई के हिस्सा से गुजरती है और बाद में निर्बंध स्वाभाविक अच्छाई में परिवर्षित हो जाती है अतः सचेतन संघर्ष हमारे विकास की एक सीढ़ी है तथा उसका अर्थ यह नहीं है कि उससे हमारी हानि होती है लेकिन इस कारण सभी प्रकार के पतनों या स्खलनों को उचित नहीं ठहराया जा सकता नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में आंशिक सफलता से हमें अधिकाधिक सफलता के लिए प्रेरणा मिलती है लेकिन इतने मात्र से हमें यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है इसका अर्थ यह है कि निम्न प्रवृत्तियों और स्वभाव के नियंत्रण के द्वारा भले ही हमने स्वयं को शुद्ध करने में कुछ प्रगति की है परंतु बहुत सी बुराइयां और अशुभ प्रवृत्तियां अभी भी बची हुई हैं तथा उनका नियंत्रण और अंततोगत्वा पूर्ण रूपेण विसर्जन अभी बचा हुआ है अपनी नैतिक और आध्यात्मिक साधना के पूरे समय हमें अपनी प्रसुप्त क्षमताओं में क्ष के निकट से निकटतर बढ़ने की क्षमता में चिरस्थायी विश्वास होना चाहिए लेकिन जब तक वह हमारे जीवन में पूरी तरह से रूपायित न हो जाए जब तक वह हमारे विचारों और क्रियाओं में परिपूर्ण परिवर्तन न ला दे तब तक हमें प्रसुप्त क्षमता को वास्तविक कभी नहीं समझना चाहिए आध्यात्मिक अनुभूति के स्वप्न देखना पर्याप्त नहीं है हम बहुत सा धन पाने का स्वप्न देख सकते हैं लेकिन सदा याद रखो कि स्वप्न में प्राप्त धन से वास्तविक जगत में भोजन खरीद कर भूख मिटाना संभव नहीं है अगर हम हवा का वपन करेंगे तो घूर्णिवाद काटना होगा अगर हम व्यर्थ की बातों को मन में प्रवेश देंगे तो वे बढ़ चढ़कर कर प्रकट होंगी तब तो सभी दमन किए गए घूर्णिवाद प्रकट होंगे मन में छिपे सभी बुरे चित्र आगे या पीछे विकसित होंगे हमें पशु का सामना करना ही होगा वस्तु स्थिति को उसके वास्तविक रूप में देखना होगा और तब सभी में परमात्मा का दर्शन करना होगा परमात्मा में माया का यह सारा खेल हो रहा है जिससे वे हमारी दृष्टि से पूरी तरह ओझल हो गए हैं हमें माया के आर पार देखना ही होगा हमारी साधना कर्तव्य पालन भी जिसका अंग है हमें एक प्रकार से मानसिक एक के विकास में सहायता करती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं के प्रातिभाषिक स्वरूप को तथा दृश्य जगत के रूप को प्रतीत होने वाले सत्य को देखने में समर्थ होते हैं यह एक कठिन लंबा संघर्ष है जो अंतरहीन अंतहीन प्रतीत होता है हम जितनी प्रगति करते हैं संघर्ष उतना ही सूक्ष्म और कठिन होता जाता है और इस दौरान किए गए आत्मविश्लेषण से बहुत सी विभक्त बातें प्रकट होती है ऐसी बातें जिन्हें हम सामान्यतः बड़े शोपनीय नाम देते हैं हमारे तथा कथित निस्वार्थ संबंध तथा मानवीय भावनाएं और मनोवृत्तियां न्यूनाधिक मात्रा में हमारे निम्न स्वभाव पर ही आधारित होती है यहां तक कि हमारा भगवत प्रेम देव देवमानवों के प्रति भक्ति तथा सहयोगी भक्तों के प्रति स्नेह बहुत मात्रा में स्वार्थ मूलक होते हैं लेकिन इन सब के मूल में एक ईश्वरीय तत्व सदा विद्यमान रहता है जो बहुत सी स्वरेतर बातों के साथ घुल मिल गया है स्वर्ण को कीट और मल से अलग करना होगा आध्यात्मिक जीवन का यही लक्ष्य है हमारे मनोभाव के विभिन्न पक्षों का तथा इन मनोभावों के मन तथा चेतना के केंद्र पर प्रभाव का अध्ययन करके हम प्रायः उनका वास्तविक स्वरूप तथा मूल्य जान सकते हैं उच्चतर केंद्रों से संबंधित भावनाएं निम्न स्तर के विचारों के साथ लिप्त हो सकती है तथा निष् निष्कृष्टतम प्रकार की वासना के रूप में दूषित हो सकती है तथा तो हमें लोगों के साथ मिलने जुलने में सदा सावधान रहना चाहिए और जैसा कि तुम जानते हो स्त्री पुरुष सदा जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हम जितने ही अधिक सूक्ष्मता के साथ अपना तथा दूसरों का अध्ययन करते हैं उतना ही इस सत्य का अनुभव करते हैं कभी कभी इससे हमें दुख भी होता है इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखो अपना मूल्यांकन करते समय हमें अपने श्रेष्ठतम नहीं बल्कि अपने दुर्बलतम पक्ष को सदा मापदंड बनाना चाहिए जिस प्रकार एक जंजीर की ताकत उसकी दुर्बलतम कड़ी पर निर्भर करती है उसी तरह हमारी दुर्बलता हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमारे सुख और दुख का निर्धारण करती है हमें अपने श्रेष्ठ गुणों के बारे में अत्यधिक गौरवान्वित अथवा अति विश्वस्त नहीं होना चाहिए हमारी बहुत सी समस्याएं इसी कारण पैदा होती हैं अनिश्चितता की घड़ी से गुजरते गुजरते हुए भी हमें समय का श्रेष्ठतम सदुपयोग करना चाहिए जब अशुभ की शक्ति बहुत अधिक हो तो उसके कुछ मात्रा में छीण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है यह जानते हुए कि शुभ दिन आने वाले हैं हमें अपना स्वधर्म तथा साधना करते रहना चाहिए हमें हम पर वर्सित हुई भगवत कृपा का पूरा लाभ उठाना चाहिए तथा जीवन में कुछ स्थायी और ठोस उपलब्धि करनी चाहिए जिससे जब कभी ऐसा लगे कृपा से कुछ समय के लिए वंचित हो गए हैं तब हम उसे पकड़ कर रह सके प्रातिभासिक जगत में शांति और सुरक्षा मत खोजो वह नित्य परिवर्तनशील है यदि तुम उसमें सुख खोजोगे तो तुम दुख से दूर नहीं रह सकोगे वस्तुतः कोरी भावनाओं के स्तर पर कोई सुरक्षा संभव नहीं है भले वे आत्मा के विकास के लिए कितनी ही आवश्यक क्यों न हो हमारी भावनाओं को भगवत चेतना पर आधारित और उसके साथ जुड़ी होना चाहिए तभी हम सच्ची स्थिरता प्राप्त करते हैं और भयमुक्त हो सकते हैं अवश्य हम इस आदर्श को धीरे धीरे अनेक सफलताओं असफलताओं और पराजयों से गुजरते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं